विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमलादास मित्र को लिखित ईश्वरो जयती संतावन रमाकांत बसु स्ट्रीट बाग बाजार कलकत्ता २६ मई अठारह सौ नब्बे बहुत सी विपदजनक घटनाओं के आवर्त एवं मन के आंदोलन के मध्य में पड़ा हुआ मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ विश्वनाथ से प्रार्थना कर जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसकी युक्ति संगति एवं संभव संभवता की विवेचना कर कृपया मुझे उत्तर दीजिए पहला मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं श्री रामकृष्ण के चरणों में तुलसी और तिल निवेदन कर तथा अपना शरीर अर्पित कर उनका गुलाम हो गया हूँ मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता यदि मान लिया जाए कि चालीस वर्ष तक अविराम कठोर त्याग वैराग्य और पवित्रता की कठिन साधना और तपस्या के द्वारा अलौकिक ज्ञान भक्ति प्रेम और विभूति से सम्बन्धित होकर भी उन महापुरुष ने असफलता में ही शरीर त्याग किया तो फिर हम लोगों को और किसका भरोसा अत उनकी वाणी को आप्तवाक्य मानकर हम उस पर विश्वास करते हैं दूसरा मेरे लिए उनकी आज्ञा यह थी कि उनके द्वारा स्थापित त्यागी मंडली की मैं सेवा करूँ इस कार्य में मुझे निरंतर लगा रहना होगा चाहे जो हो स्वर्ग नरक मुक्ति या और कुछ सब मुझे स्वीकार है तीसरा उनका आदेश यह था कि उनकी सब त्यागी भक्त मंडली एकत्र हों और उसका भार मुझे सौंपा गया था निसंदेह यदि हम में से कोई यहां वहां की यात्रा करे तो उससे कोई हानि नहीं परंतु यह यात्रा मात्र होगी उनका विश्वास था कि जिसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई है उसी का यहाँ वहाँ घूमना शोभा देता है जब तक सिद्धि प्राप्त न हो एक जगह बैठकर साधना करनी चाहिए जिस समय देहादि के भाव अपने आप छूट जाए उस समय साधक चाहे जो कुछ कर सकता है वही तो इधर उधर घूमते रहना साधक के पक्ष में अनिष्टकारी है चौथा अतएव उक्त आज्ञा के अनुसार उनके सन्यासी मंडली ग्रह नगर के एक जीर्ण शीर्ण मकान में एकत्र हुई है और सुरेश चंद्र मित्र एवं बलराम बसु नामक उनके दो गृहस्थ शिष्यों ने इस मंडली के भोजन मकान के किराये आदि का भार ले लिया है पांचवा कुछ कारणों से अर्थात ईसाई राजा के विचित्र कानून से बाध्य हो भगवान श्री रामकृष्ण के शरीर का अग्नि संस्कार करना पड़ा निसंदेह यह कार्य अत्यंत गर्भित था अस्थि संचय के उपरांत उनकी राख सुरक्षित रखी है यदि कहीं गंगा जी के तट पर उसे उचित रीति से प्रतिष्ठित किया जा सके तो मेरे विचार से उस पाप का प्रायश्चित किंचित अंश में हो जाएगा। उक्त पवित्र अस्थियों उनकी गद्दी और उनके चित्र की प्रतिदिन पूजा नियमानुसार हमारे मठ में होती है और हमारे एक ब्राह्मण कुलोद्भव गुरु भाई उस कार्य में दिन रात लगे रहते हैं यह बात आपसे छिपी नहीं है इस पूजा का खर्च भी उपरयुक्त दोनों महात्मा चलाते थे छठवां कितने दुख की बात है कि जिन महापुरुष के जन्म से हमारी बंग जाति एवं बंग भूमि में पवित्र हुई है जिनका जन्म इस पृथ्वी पर भारत को सभ्यता की चमक दमक से सुरक्षित रखने के लिए हुआ और इसलिए जिन्होंने अपनी त्यागी मंडली में अधिकांश विश्वविद्यालय के छात्रों को लिया उनका उस बंग में उनकी साधना भूमि के सन्निकट कोई स्मारक इस स्थापित न हो सका सातवां दो सज्जनों की यह प्रबल इच्छा थी कि गंगा तट पर थोड़ी सी जमीन खरीदकर वहां पवित्र अस्थियों को समाधिस्थ करें और शिष्य मंडली वही एक साथ रहे इसके लिए सुरेश बाबू ने एक हजार रुपये की रकम दे दी थी और आगे अधिक देने का वचन दिया था परंतु ईश्वर के किसी गुढ़ अभिप्राय से उन्होंने कल इहलोक त्याग दिया बलराम बाबू की मृत्यु का हाल आप पहले से ही जानते हैं आठवां अभी यह अनिश्चित है कि इस समय श्री राम कृष्ण का शिष्य मंडली उस पवित्र भस्मा भस्मावशेष एवं गद्दी को लेकर कहाँ जाए और बंग देश के निवासियों का हाल तो आपको मालूम ही है लंबी लंबी बातों में कितने आगे परंतु क्रियाशीलता में कितने पीछे रहते हैं शिष्य लोग सब सन्यासी हैं और जहाँ कहीं उन्हें ठोर मिले जाने को तैयार हैं पर मैं उनका सेवक तक वेदना का अनुभव कर रहा हूं कि भगवान श्री रामकृष्ण की अस्थियों की प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी सी भी जमीन गंगा के किनारे ना मिल सकी यह सोचकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है नौवा एक हजार रुपये से जमीन खरीदकर कलकत्ते के निकट मंदिर बनवाना असंभव है इसमें कम से कम पाँच सात हजार लगेंगे दसवां श्री रामकृष्ण के शिष्यों के मित्र और आश्रय अब केवल आप ही हैं उत्तर प्रदेश में आपका मान सम्मान तथा परिचय यथेष्ट है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विषय पर विचार करें और यदि आपकी रुचि हो तो उस प्रांत के धर्मशील धनी मित्रों से चंदा इकट्ठा कर इस कार्य को कर डालें यदि आप उचित समझते हैं कि बंगाल में ही गंगा जी के किनारे भगवान श्री राम की समाधि तथा तो उनके शिष्य मंडली के लिए आश्रय स्थान हो तो मैं आपकी अनुमति से आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा अपने प्रभु के लिए एवं प्रभु की संतान के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगने में मुझे किंचित मात्र संकोच नहीं विश्वनाथ से प्रार्थना कर कृपया इस विषय पर पूर्ण विचार कीजिए यदि ये सब सच्चे सुशिक्षित सद्वंश युवा सन्यासी स्थाना भाव एवं सहायताभाव के कारण भगवान श्री राम कृष्ण के आदर्श भाव को न प्राप्त कर सके तो मेरे ख्याल से यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। यदि आप आप कहें आप सन्यासी हैं आपको ये सब वासनाएं क्यों तो मैं कहूँगा कि मैं श्री रामकृष्ण का सेवक हूँ और उनके नाम को उनके जन्म एवं साधना की भूमि में चिर प्रतिष्ठित रखने के लिए और उनके शिष्यों को उनके आदर्श की रक्षा में सहायता पहुंचाने के लिए मुझे चोरी और डकैती भी करनी पड़े तो उसके लिए भी मैं राजी हूं। मैं आपको अपना आत्मीय समझकर अपने हृदय को आपके सम्मुख खोलकर रख रहा हूं। इसी कारण मैं कलकत्ता लौट आया हूं। मैंने चलने से पहले आपसे यह कह दिया था और अब मैं सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ बारह यदि आप कहें कि वाराणसी आदि स्थान में ऐसा कार्य करने में सुविधा होगी तो मेरा तो यही निवेदन है कि अगर श्री रामकृष्ण के जन्म और साधना के स्थान में उनकी समाधि न बन सके तो कितना परिताप का विषय है बंगाल की दशा सोचनी है जहाँ के लोगों को इस बात की कल्पना तक नहीं कि त्याग क्या है आराम तलबी और इंद्रपरायणता ने कहाँ तक इस जाति को खोखला कर दिया है ईश्वर इसमें त्याग और वैराग्य की भावना का उदय करे यहाँ के लोगों की बात क्या कहूँ परंतु मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के लोगों में विशेषतः धनी लोगों में इस प्रकार के सत्कार्य में बहुत उत्साह है जो कुछ ठीक समझें उत्तर दें गंगाधर आज भी नहीं पहुँचा कल तक आ सकेगा उसे देखने की बड़ी उत्कंठा है उपर्युक्त पते पर पत्रोत्तर दें आपका नरेंद्र